देवी भागवत गायत्री के अनुग्रह से गौतम के द्वारा असंख्य ब्राह्मण परिवारों की रक्षा कहते हैं राजन, एक समय की बात है प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने पंद्रह वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया इस अनावृष्टि के कारण संघारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया घर घर में इतनी दासें एकत्र हो गयी कि जिनकी गणना नहीं हो सकती थी सभी मानव क्षुधा के ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़े पड़ते थे ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं अतः अब हम सब लोग मिलकर उनके आश्रम पर चले वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं सुना है इस समय भी उनके यहाँ ही है बहुत से प्राणी वहाँ पहुंच चुके हैं इस प्रकार विचार करके वे सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र के सामान कुटुम्बी गोधन तथा दास दासियों को साथ लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए कुछ लोग पूर्व से कुछ दक्षिण से कुछ पश्चिम से और कुछ उत्तर से अनेक दिशाओं से बहुत से ब्राह्मण वहां पहुंच गए ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया आसन आदि उपचारों से उन ब्राह्मणों की पूजा की कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया वस्तुतः ब्राह्मण समाज बहुत दुखी था उन सबको दुखी देखकर मुनि ने अभय प्रदान किया उन्होंने कहा विप्रों, यह आश्रम आप ही लोगों का है मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारने से मैं कृतकृत हो गया जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणित हो जाते हैं वे सभी ब्राह्मण अपने चरणों के धूल से मेरे गृह को पवित्र कर रहे हैं आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गया मेरे सिवा किस दूसरे को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है संध्या और जप में पारायण करने वाले आप सभी द्विजगण सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे देवी तुम्हे प्रणाम है तुम महाविद्या वेद माता और परात्पर स्वरूपणी हो जाहृति आदि महान मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप हैं माता तुम सामयावस्था में विराजमान रहती हो हिम का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मेरा नमस्कार है स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ तुम भक्तों के लिए कल्पनता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो तुम्हारा स्वरूप तुर्यावस्था से अतीत है तथा तुम सच्चिदानंद स्वरूपणी हो तुम संपूर्ण वेदांतों की वेद विषय हो सूर्य मंडल में तुम्हारा निवास है प्रातः काल में तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी मध्यान्ह में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वृद्धा के रूप से विरासती हो मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी तुम मेरे अपराध क्षमा करो गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी साथ ही उन भगवती जगदम्बा ने मुनि से कहा मुने तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा जो कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर ध्यान हो गई राजन उस समय उस समय पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो सह प्रकार के विविध रस के रिव्य भूषण रेशमी वस्त्र यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए राजन मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती थी वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक धन धान्य वस्त्र भूषण आदि समर्पण किए उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा श्रुक श्रुआ आदि यज्ञ की सामग्रियाँ जो सबकी सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी ब्राह्मणों को प्राप्त हुई सभी लोग एकत्रित होकर की की आज्ञा से यज्ञ करने लगे स्वर्ग समानता वाला आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रय क्षेत्र हो गया था ोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती वे सब की सब भगवती गायत्री की कृपा से प्राप्त उस पात्र के ही से ही निकल आई थी वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्र वस्त्राभूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी हो। हो साथ ही वस्त्र चंदन और से गण भी इंद्र जैसे प्रतीत रहे थे। उस समय गौतम जी के उस आश्रम पर नृत्य उत्सव मनाया जाता था न किसी को रोग का किंचित मात्र भय था और न दैत्य ही किसी को भय पहुंचा सकते थे उस अवसर पर गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से सौ सौ योजन के विस्तार में था अन्य भी बहुत से प्राणी वहाँ आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करने करके उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दी अनेक प्रकार के महान यज्ञ विधिवत संपन्न होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए उन्होंने गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रशंसा की महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में यह श्लोक कहा अहो अहोम नल मनोरथान पूर्यति प्रतिष्ठितः नोचे द कांडे क्वीव्वा सुदुर्लभा यू जीवनाशा